अगला सवाल फिर इंदौर से लेते हैं हम इंदौर से एक भाई साहब ने हमारे सवाल भेजा है जो कि दया से रिलेटेड सवाल है जी तो ये सवाल है मिस्टर अभिषेक अभिषेक बड़ोदिया जी इंदौर से पूछते हैं क्या मनुष्य पर दया भाव रखना सही है अक्सर देखा गया है हम जिसके साथ दया भाव रखते हैं वही हमें काटने की कोशिश करता है कुछ अपवादों को छोड़कर अक्सर यही होता है क्या करें बिल्कुल ठीक बात है भाई दया का मतलब समझे बिना हम दया करने जाते हैं तो उससे उठपटांग परिणाम आते हैं और ये एक की बात नहीं है हजारों उदाहरण इसमें आपको मिलेंगे दया का मतलब ये है कि <coughs> दूसरे मानव में कुछ भी हमको कमी दिखी कुछ अयोग्यता दिखी तो उसको हम उसको दौड़ते हैं हम लोग हेल्प करने के लिए हम हेल्प करना चाहते हैं अगर मोटी मोटी बात करें तो हेल्पिंग होना एक प्रकार के दया का भाव और तो हेल्प क्या है इसको समझे बिना जब भी हम हेल्प करने जाते हैं तो संकट में आ जाते हैं हर एक आदमी को मैं देखता हूँ एक उम्र के बाद या कोई बचपन से ही वो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं दूसरा क्या व्यक्ति क्या है ये हम समझ ही नहीं है उसको चाहिए क्या ये हम समझे नहीं है तो हम जो कुछ भी अधूरा लेके दौड़ते हैं उससे वो ये दिक्कतें बनती रहती हैं। पिछले ही पिछले संडे की बात होगी या पिछले कोई वीक में एक एक, एक बिटिया यहाँ पे आई उनसे हमने पूछा कि ये बताओ तुम क्या करना चाहती वो बोले हम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात क्या करना चाहते भाई हम समाज में कुछ अच्छी सेवा करना चाहते बहुत बढ़िया बात है दया की बात तो कैसे सेवा करोगी तो बोले मैं अभी एम बी बी की हूँ अभी मैं एमडीए एमएस करूंगी और समाज में जाकर मैं सेवा करूँगी क्या सेवा करेगी लोगों को स्वास्थ्य बनाएगी स्वास्थ्य स्वास्थ्यता प्रदान करेगी बहुत अच्छी बात तो मैंने ये पूछा कि समाज में लोगों को स्वास्थ्य चाहिए या कुछ और चाहिए तो कहने लगी नहीं स्वास्थ्य चाहिए तो हमने उनको एक बार बताया कि भैया बताओ इस समाज में सबसे बड़ा संकट क्या है तो हमारे समाज में मानव होकर लोग मानव के साथ अपराध कर रहे हैं इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है तो इससे सहमत हो गई कि सबसे बड़ा संकट तो यही कि मनुण्ण, मनुण्ण है कि मनुष्य मनुष्य के प्रति दुश्मन होकर घूम रहा है अपराधिक मानसिकता है अपराध कर रहे हैं यही संकट है तो मैंने उसको पूछा ये बताओ अपराधी आदमी कब अपराध करता है जब वो स्वस्थ होता है या जब बीमार होता है इसके बाद मामला चुप हो गया तो कहने लगे कि स्वस्थ होने पर अपराध करेगा तो इसका मतलब समाज में हमको स्वच्छता प्रदान करनी है समाज आपसे ये उम्मीद करता है दया आपकी खाली स्वच्छता के लिए नहीं बिल्कुल झूठ बात है।, है ना तो समाज आपसे अपेक्षा इस, इस, इस स्वास्थ्य की नहीं कर रहा है समाज आपसे अपेक्षा समाज को यदि कुछ चाहिए तो वो क्या चीजें? वो ये नहीं चीज है ना आदमी आपराधिक मानसिकता से मुक्त तो ये चाहिए उसके लिए एजुकेशन चाहिए उसके लिए समझदारी चाहिए तो हम दया तो करके दौड़ना चाहते हैं क्योंकि दया हमको अच्छी लगती है देने का स्वभाव हमारे अंदर है ही प्राकृतिक वजह से देने का स्वभाव है लेकिन देने की वस्तु हमारे पास नहीं है इसीलिए संकट है लोग काटने दौड़ते हैं आपको उनको जो चाहिए आपके पास नहीं है उनको भी नहीं पता उनको क्या चाहिए आपको भी नहीं पता आपको क्या देना है इस इस अभाव में ये घर्षण हो रहा है तो, तो आपके एक भाग को हम स्वीकार कर पा रहे हैं वो है आपके अंदर जो देने का जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही अच्छी बात है सुखद बातें वो नेचुरल है वो दे दिए देने से कम में हम सुखी हो नहीं सकते हैं देने का वस्तु हमको स्पष्ट होना बहुत अनिवार्य है अगर एक बार वो वस्तु स्पष्ट हो जाए वो रुचि के आधार पर नहीं होगा वो सिचुएशन के आधार पर भी नहीं होगा तो रुचियाँ और सिचुएशन के से मुक्त वाकई में एक मानव को एक प्रकृति में एक अस्तित्व में एक समाज में क्या देना है क्या डिलीवर करना है अगर ये हमको समझ में आ जाएगा तब इन दया भाव में जीने पर कोई कठिनाई नहीं आती मैं आगे अभी हम भी ऐसे जीते हैं हमारे को आज तक एक भी जगह से दिक्कत नहीं आई कि हम कुछ देने गए हैं और लोगों ने लेने मना किया हो और या लेने के बाद हमको गाली दिया हो ऐसा एक भी आदमी अब तक हमारे साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है आगे देखते हैं कभी खड़ा हो जाएगा तो बदल लेंगे बातचीत अभी तक तो नहीं हो है। है। बिल्कुल शानदार चलिए और जल्दी जल जल्दी हम ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आ, कम समय बचा है आज के सेशन को कंप्लीट करने में एक तो आपने एक घंटे डेढ़ घंटे कब के आप रेडी